श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग युग की आवश्यकता पाश्चात्यों का अधिकार एवं उसके परिणाम पाश्चात्यों द्वारा भारत पर अधिकार स्थापन करने के उपरांत भारत के जातीय धन विभाग व्यवस्था में विशेष परिवर्तन होना स्वाभाविक तथा अवश्य था किंतु भारतीय जाति जीवन के उस विभाग मात्र को परिवर्तित कर पाश्चात्य प्रभाव विरत नहीं हुआ प्राचीन काल से जिस मूल संस्कारों को लेकर भारत भारतीय द्वारा व्यक्ति एवं जातिगत जीवन परिचालित होता था उनमें भी उस प्रभाव से एक अपूर्व भाव संबंधी परिवर्तन होने लगा पाश्चा पाश्चात्यों ने समझाया कि यह जो त्याग के लिए भोग की बात कही जाती है इसके पीछे पुरोहितों की स्वार्थ सिद्धि है पर वह आत्मा का अस्तित्व मानना एक प्रकांड अविकल्पना है समाज के जिस वर्ग में मनुष्य का जन्म हुआ है आजन्म उस वर्ग में ही उसे आबद्ध रहना पड़ेगा इससे बढ़कर बढ़करहीन अनपूर्ण नियम और हो ही क्या सकता है भारत ने भी क्रमशः इन बातों को स्वीकार किया और अपने त्याग तथा संयम प्रधान प्राचीन लक्ष्य को त्याग कर भोग की प्राप्ति के लिए वह अधिक व्यग्र हो उठा उस प्रकार भारत में प्राचीन शिक्षा दीक्षाएं लुप्त होने लगी और नास्तिकता अनुकरण प्रियता तथा आत्मविश्वास राहित्य आदि का उदय हुआ इन्होंने उसे मेरुदंड प्राणी की भांति नितांत निर्बल बना डाला भारत ने यह अनुभव किया कि अब तक उसने जिन विषयों को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर यत्नपूर्वक उनका अनुष्ठान किया है वे अत्यंत भ्रमपूर्ण है वैज्ञानिक शक्ति संपन्न पाश्चात्यों का यह कहना कि भारत के संस्कार त्रुटि युक्त तथा अर्थ पूर्ण है संभवतः सत्य है भोगलालसा मुक्त भारत अपने पूर्व इतिहास तथा प्राचीन गौरव को भूल बैठा स्मृति भ्रष्ट होने के कारण उसका बुद्धिनाश उपस्थित हुआ एवं उससे उसका जाति अस्तित्व भी विलुप्त होने लगा साथ हाँ ही ऐहिक भोग की प्राप्ति के निमित्त अब उसे दूसरों पर निर्भर बनना पड़ा जिसके फलस्वरूप वह भोग भी उसके लिए हो गया इस प्रकार योग और भोग इन दोनों मार्गों से च्युत होकर कर्णधार रहित तरणी की तरह वह दूसरों का अनुकरण करता हुआ वासना रूपी वायु से परिचालित हो निरुद्देश्य भ्रमण करने लगा पाश्चात्य भाव की सहायता से भारत को सजीव करने का प्रयास तथा उसका परिणाम तब सब और यह कोलाहल मचाया गया कि भारत में जाति जीवन का अस्तित्व कभी भी नहीं था पाश्चात्यों की कृपा से ही अब उनका उन्मेष हो रहा है किंतु उसके पूर्ण आविर्भाव में अब भी अनेक बाधाएं विद्यमान है भारत के दुर्निवार्य धार्मिक संस्कार से ही उसका सर्वनाश हुआ है असंख्य देव देवियों के पूजन अर्थात मूर्ति पूजा के कारण ही वह अब तक उन्नत नहीं हो सका है अतः उन्हें त्याग दो विनष्ट कर डालो तभी भारत भारती सजीव हो उठेगी उस प्रकार ईसाई धर्म एवं उसके अनुकरण के फलस्वरूप एकेश्वरवाद का प्रचार होने लगा पाश्चात्य का अनुकरण कर सभा समितियाँ स्थापित होने लगी एवं उनके द्वारा प्राणहीन भारत को राजनीति समाज तत्व विधवा विवाह तथा स्त्री स्वाधीनता की उपयोगिता के बारे में नाना प्रकार के उपदेश दिए जाने लगे किंतु उससे उसका अभाव तथा हाहाकार दूर न होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने ही लगा रेलवे टेलीग्राफ आदि पाश्चात्य सभ्यता की सारी वस्तुएं धीरे धीरे भारत में उपस्थित की गई किंतु सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए जिस भावमय प्रेरणा से भारत सजीव था उसकी खोज तथा पुनः प्रवर्तन की चेष्टा इस सब के द्वारा कुछ भी न हो सके दवा का प्रयोग यथास्थान न होने के कारण रोग ज्यों का त्यों बना रहा धर्मप्राण भारत में धर्म की सजीवता के बिना वह कैसे सजीव हो सकता है पाश्चात्य भाव के विस्तार से जो धर्म धर्मग्लानी हुई नास्तिक पाश्चात्य में उसे दूर करने की सामर्थ्य ही कहाँ है पाश्चात्य स्वयं असफल होकर दूसरों को कैसे सफल बना सकता है भारत के प्राचीन जाति जीवन के दोष गुणों का विचार पाश्चात्यों द्वारा अधिकार किए जाने से पूर्व भारत के जाति जीवन में कुछ भी दोष नहीं था यह नहीं कहा जा सकता किंतु जातीय शरीर सजीव रहने के कारण उस दोष को दूर करने की स्वतः प्रवृत्ति चेष्टा उसमें सदा परिलक्षित होती थी जाति एवं समाज के भीतर इस समय उस चेष्टा की विलुप्ति को देखकर यह समझना चाहिए कि पाश्चात्य भाव के विस्तार रूप दवा के प्रयोग से रोग के साथ साथ रोगी भी समाप्त होने जा रहा है